वक्षो जणी क्रते विल स्निग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणि श्रीखंडम नखचंद्रकाते नारायण नमस्कृत्य नारूँ चरुतम देवी सरस्वती व्या तत जयमदी वाचाकुभ कृपाभ्य चोपत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टुम सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे करमतेर्दया बुल शिवंडन बिहारी लाल की जय श्रीमन महाप्रभु की भावोन्माग दशा उसका वर्णन चतुर्दश परिच्छेद में श्री कविराज गोस्वामी कर रहे हैं उनतीसवी का जो प्यार उसके पूर्व ये बताए कि कभी स्वप्न में श्रीमद महाप्रभु श्री कृष्ण लीला का दर्शन कर रहे हैं जब जागते हैं तब उनको होश आता है ये स्वप्न है परंतु उसी अर्ध बाह्य दशा में श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पधारते हैं जगन्नाथ मंदिर में और वहां गो हरि हरिओ किसी उड़िया प्रेम मत जो कोई स्त्री है वो गरुण स्तंभ को पकड़ कर के लटक करके और महाप्रभु कंधे के ऊपर खड़ी होकर के जगन्नाथ जी का दर्शन करती है और जब श्री गोविंद उनको रोकते हैं तो महाप्रभु कहते हैं कि रहने दे रहने दे आदिवस्या स्त्री के ना कर बरजान आदवशा है प्रेम में बाबरी हो रही है सदा से जन्म की बाबरी है आदवश का तात्पर्य है कि जन्म की बाबरी ऐसी जो स्त्री है उसका उसको रोके मत ये तो पागल हो रही है प्रेम में और आह इसको जैसा प्रेम है वैसा प्रेम मुझे कब मिलेगा ऐसा श्री महाप्रभु अभिलाषा कर रहे हैं उस प्रसंग में ये निरूपण कराए के जो महाभाव प्रेम उस महाभाव प्रेम के दो स्वरूप हैं एक स्वरूप है बरह का उसको कहते हैं मोहन एक है मिलन का उसको कहते हैं मोदन मोहन और मोदन इनमें मोदन में भी जो दो स्वरूप होकर के विराजमान एक है मोदन मोदन तो सभी है मोदन और दूसरा है मादन मादन भाव केवल राधारानी में है मोदन भाव सौ में है और मोदन भाव ही श्री श्याम सुंदर में है मादनाक्ष महाभाव ये केवल राधिका में ही विराजमान है श्याम सुंदर में भी नहीं है और श्याम सुंदर भी उस मादनाक्ष महाभाव को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते यह पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए श्री महाप्रभु अभिलाषा कर रहे हैं जैसे श्री राधा रानी अभिलाषा करें कीट पतंग योनि में भी कभी जन्म लेकर के श्याम सुंदर का थोड़ा सा संपर्क मिल जाए ये मादनाक्ष महा बाप का एक लक्षण और दूसरे जिसको तनिक सा कृष्ण संपर्क हो रहा है उसके प्रति अत्यंत आदर और परम ज्ञानवान परम श्रेष्ठ होने पर भी अपने प्रति नरादर की भावना तो महाप्रभु कह रहे हैं कि आहा इस महिला के से मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए अभिलाषा करते अब महाप्रभु एक कौन महिला है उसका नाम भी पता नहीं है किसी को कहा उसकी मेहमा और कहा राधारणी के महाप्रभु की महिमा पर तो महाप्रभु उसके प्रति अत्यंत आदर निरूपण कर रहे हैं तो ये महाप्रभु में इत्यादि उन भावासियों जाते वो महाप्रभु में शांति अभ्यर्थ कालत्वम यहां से लेकर के श्रद्धा से लेकर के भाव में शांति अभ्यर्थ काल विरक्सर मानसू नेता आशा बंद समा नामगानी सदानुचि आसक्ति स्थित गुणाक्षा ने प्रीति स्थले इत्यादि को जने रति का अंकुर मात्र उत्पन्न हुआ है उसके इतने अनुभव जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तब तो कहना क्या जनता हृदय कल्पक्षणत्वम क्षणत्व खिन्नत्म ते प्यार संहाद्य भावे आत्मादर्व विस्मारणम ये सारे अनुभव भी उसमें मिल रहे हैं और फिर मादनाक्ष महाभार में जब पहुंचे तब दो विशेष अनुभाव जो हैं वे भी श्री महाप्रभु में राधारणी के जो माधुना वो भी दिख रहे हैं कि अयोग्य के प्रति आदर और योग्य होने पर भी अपने प्रति अनादर और श्री कृष्ण मिलन के लिए त्रक योनि में भी जन्म ग्रहण करने की पक्षी योनि में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा ये दुर्लभ जो दो वस्तुएं हैं वो दो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं इसी प्रसंग में आगे उन्तीसवी कार का में कह रहे हैं कि जगन्नाथ दर्शन जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन महाप्रभु जब दर्शन करने के लिए जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आए थे संन्यास ग्रहण करके और श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया उसमें सबको डांट रहे हैं नित्यानंद प्रभु को डांट रहे हैं सबको डांट रहे हैं कि हाय संस में ये दंड ही मेरा साथी था और उस दंड को भी तुमने तोड़ दिया ठीक है अब मैं किसी को भी अपने साथ में नहीं रखूंगा ये दंड एकमात्र मेरा संन्यास आश्रम का साथी था उसको भी तुमने तोड़ दिया अब मैं किसी को अपने साथ में नहीं रखूंगा कोई मेरे साथ में मत आना और सब डर रहे हैं महाप्रभु के आदेश को प्राप्त करके सब पीछे हैं और नित्यान प्रभु तो कह रहे हैं कि तुम्हारा चित्र तो सहज रूप में ही कृष्ण में लग रहा है ये दंड तो मन रूपी पशु को भशम्य करने के लिए एक साधन था परतु तो मन को बसी बश, भूत करने की जरूरत ही नहीं है मन तो कृष्ण में स्वाभाविक लग रहा है इसे इस दंड की क्या आवश्यकता ऐसा कह के तीन टुकड़े करके दंड के जो ब्रह्म रूप है उस दंड के भी तीन टुकड़े करके नदी में बहा दिया नदी का प्रवाहते कहीं का कहीं भग गया दंड कहीं कहा पहुंचा होगा और कह रहे हैं कि ये जो स्वरूप है दंड देने के लिए नहीं है अपने मन को बशमे करने का स्वरूप नहीं है ये तो आस्वादन करने का स्वरूप है इसलिए इस दंड की आवश्यकता नहीं मन रूपी पशु चंचल है तो दंडे से उसको संभाला जाएगा तुम्हारा चंचल है ही नहीं तुम्हारा तो एक जगह अपने आप ही लगा हुआ है इसलिए इस दंड की क्या आवश्यकता और ये जो स्वरूप है ये तो कृपा करने वाला स्वरूप है ये किसी को दंड देने वाला स्वरूप है ही नहीं ये तो कृपा करने वाला स्वरूप है ऐसा कहकर के दंड को तोड़ दिया श्री महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए तो आठ नाला वहां से जगन्नाथ जी का दूर अभी करीब करीब दो, दो तीन मील है दो मील दूर वहां से जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं शिखर का और शिखर का दर्शन करते हुए बाबले हो गए श्रीमद महाप्रभु और दौड़ लगा रहे हैं सब पीछे पीछे आ रहे हैं महाप्रभु को कोई पकड़ नहीं सकता है ऐसी तेईस दौड़ लगा रहे और सीधे श्री जगन्नाथ मंदिर में घुसते हुए चले गए श्री जगन्नाथ के का दर्शन करके एक एक निजी मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करके जगन्नाथ जी का आलिंगन करना चाह रहे हैं और उस समय मूर्छित होकर के गिर गए वहीं संयोग की बात सब लोग कह रहे हैं अरे क्या, क्या हुआ क्या हुआ कोई दर्शनी आया ये वृंदावन उनकी भीड़ थोड़ी है कि पे वो भीड़ से मूर्छित हुआ है बिल्कुल कोई दर्शनी आया कैसे मूर्छित हो गया क्या, क्या क्या हुआ क्या हुआ और जहाँ देख रहे हैं वहां पर श्री साल भट्टाचार्य समय आए बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है राज पंडित हैं प्रताप महाराज प्रताप रुद्र महाराज के उन्होंने कहा हटो हटो हटो कौन है जिस समय कहा कि यह तो बड़ा कोई दिव्य मूर्ति है उस समय श्री प्रताप श्री सार भट्टाचार्य उन्होंने सब लोगों को हटाया श्री महाप्रभु को कुछ बहिर्ज्ञान हुआ पूछ रहे हैं कौन हो कहा हो पूर्व आश्रम में कौन थे महाप्रभु ने जब ये कहा कि मैं नीलांबर चक्रवर्ती का देवता हूं भवित्र हूं कह अरे नीलांबर चक्रवर्ती वे तो मेरे सहपाठी रहे हैं और इस प्रकार से तुम भी मेरे अपने परिवार के जन रहे हुए इनको मैं अपने साथ में ले जाता हूं ऐसा कहकर के श्री शारू भट्टाचार्य उनको अपने पास में ले गए अपने घर में ले गए और जब स्वस्थ होकर के विराजमान हुए बड़ा चिंता कर रहे हैं बुलाए ये बिल्कुल नई जवानी की अवस्था केवल 24 वर्ष की अवस्था महाप्रभु की उस समय केवल 24 वर्ष की अवस्था भरी जवानी की उठती हुई जवानी की अवस्था और इस समय तुमने संन्यास ग्रहण कर लिया संन्यास का आप कैसे कर लिया तो कर लिया इतनी जल्दी करना नहीं चाहिए था परंतु कर लिया तो कर लिया, लिया। अब इस अपने आश्रम की तुम रक्षा करना और उसके लिए मैं तुमको अब शारीरिक भाष्य उसकी शिक्षा दूंगा श्री शंकराचार्य भगवत पाद्य के द्वारा लिखा गया जो भाष्य है ब्रह्मसूत्रों का उसका नाम है शारीरिक भाष्य अर्थात उपाधि रूप में ये जगत मिला है आत्मा ही मूल तत्व होकर के विराजमान और शरीर के रूप में माया उसका शरीर जीव को प्राप्त हुआ है तो शरीर भाष्य उसको सिखा रहा हूं पशी साल उस भट्टाचार्य सात दिन तक जब शरीर भाष्य सुना है पर वो बिलकुल चुपचाप बैठकर करके सुने परंतु न कभी गर्दन हलाए न कभी ना करें ना हा करें ना करें अंत में धैर्य खत्म हो गया साधु भट्टाचार्य का बोले आश्चर्य की बात है ऐसा लगता नहीं है कि तुम समझ नहीं रहे हो जो व्यक्ति समझेगा नहीं वो इधर उधर देखेगा नींद में झपकी झपकी लेगा उसी लेगा जमाई लेगा पर ऐसा तो है नहीं कि तुम समझ नहीं रहे हो तुम पूरी तरह से मेरे एक एक शब्द को समझ रहे हो परंत तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो क्या बात है तो महाप्रभु पहले तो बड़े चतुरथ बहाना बनाते रहे टालते रहे बोले अरे मेरे गुरुजी उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते हो तुम तो हर नाम किया करो तुम तो महामूर्ख हो तो मुझे जड़ समझा परंतु आप जब कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी कहा उसमें सूत्र के अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है परंतु तो आप जो व्याख्या करते हो उसमें क्षमा करना गुड़ सब गुड़ कर देते हो एक कर देते हो सूत्र के एकदम स्पष्ट है और आप जब व्याख्या करते हो व्याख्या करते हो तो उस व्याख्या को मैं सब गुड़गोवर कर देते हो व्याख्या समझ में नहीं आती है सूत्र का अर्थ अत्यंत स्पष्ट है पर तुम्हारी व्याख्या समझ में नहीं आती और कैसे तो महाप्रभु ने पहले दिन से जो कुछ भी सुना उसको रखा उस पूर्व पक्ष का खंडन किया और भक्ति पक्ष में उसकी स्थापना की और ये कहा कि आप जिस अध्यास की बात करते हो वो अध्यास कभी संभव है ही नहीं जगत जीव ये ईश्वर से अभिन्न होकर के विराजमान है माना पंत स्वरूप अभिन्न नहीं है शक्ति रूप में अभिन्न है शक्ति शक्तिमान में अभेद है स्वरूप में स्वरूप शक्ति वे रूप में ये जगत और जीव नहीं है जगत बहिरंगा शक्ति की वृत्ति है और जीव तटस्था शक्ति की वृत्ति है परंत जीव और जगत कभी भी स्वरूप शक्ति आपका स्पर्श नहीं कर सकते स्वरूप शक्ति का माने नाम धाम रूप लीला पढ़कर ये जीव से भिन्न है और जगत से भी भिन्न है ये आपका अपने स्वरूप का ही विस्तार है एक्सपेंशन है उसका विस्तार है तो स्वरूप माया का स्पर्श आपको नहीं है आप जीव को भी ब्रह्म का स्वरूप अंश मानते हैं वो स्वरूप अंश नहीं है वो शक्ति का अंश है तटस्था शक्ति का अंश है स्वरूप अंश होने पर जीव के दोष ईश्वर में आ जाएंगे इससे स्वरूप अंश नहीं है वह तटस्था शक्ति का अंश है जीव में और ईश्वर में कहीं अध्यास के कारण जगत आ गया जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं जीव नाम की कोई चीज है नहीं वह दृश्यमान जो भेद दिख रहा है वो भेद कहां से आया भेद को कहां ले जाओगे दिख रहा है हर चीज अलग अलग दिख रही है भेद तो दिख रहा है भेद को कहां ले जाओगे तो शंकराचार्य इस भेद का समाधान करने के लिए कहते हैं कि भेद है अज्ञान के कारण भ्रम के कारण अध्यास के कारण अज्ञान के कारण अध्यास हुआ और अध्यास के कारण वस्तु द्वैत दिख रही है नहीं तो कोई भी वस्तु द्वैत है ही नहीं सब ब्रह्म ही है एक मेवा द्वितीय ब्रह्मो ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरी चीज है ही नहीं सब भ्रम ही है केवल भ्रम के कारण हमको ब्रह्म में कोई दूसरी वस्तु दिख रही है जैसे रस्सी उसमें सर्प की भ्रांति हो रही है असली में सर्प वहां पर है ही नहीं कभी भी नहीं उस रस्सी के ऊपर यदि एक हजार वर्ष तक कोई पैर रखता रहे तभी वो रस्सी कभी काटेगी नहीं परंतु भ्रम से व्यक्ति उसको सर्प समझ रहा है और भ्रम में उसमें वो सारी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही हैं जो कि सर्प काटने पर सर्प दंश में उत्पन्न होती हैं उसको चक्कर भी आ रहे हैं उसको दिखना भी बंद हो गया है उसके मुंह में झाक भी आ रहे हैं वो मूर्छित होकर के बिक रहा है हार्ट की जो बीटिंग है वो बढ़ गई है पल्स उसकी एकदम बढ़ती हुई चली जा रही है डाउन होती हुई चली जा रही है मर भी सकता है सब कुछ हो जाएगा जबकि वो रस्सी कभी भी हजार वर्ष तक उस रस्सी को छुआ जाए तब भी रस्सी काटेगी कभी नहीं परंतु भ्रम से सब कुछ हो रहा है तो शंकराचार्य श्री महाप्रभु ने इसका खंडन किया बोले पहले तो ये बताओ भ्रम किसको हुआ ईश्वर को भ्रम हो नहीं सकता है जहां सूर्य है वहां पर अधेर रह नहीं सकता है ईश्वर को भ्रम नहीं हुआ फिर दूसरी बात भ्रम किसका हुआ कोई चीज पहले देखी होगी उसका भ्रम होगा इसका मतलब है कि जगत पहले था तभी तो उसका भ्रम हुआ जो दर्शक है उसने कहीं ना कहीं सर्प को देखा है इसीलिए तो भ्रम हुआ जब सर्प था ही नहीं तो भ्रम किसका होगा यह दूसरी चीज हुई फिर भ्रम जब होता है अध्यास जब होता है तो किसी समान वस्तु का अभ्यास होता है रस्सी में तो सर्प की भ्रांति हो सकती है परंतु तो रस्सी में फावड़े की भ्रांति थोड़ी हो जाएगी कुछ न कुछ समानता होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि ब्रह्म के समान कोई दूसरी वस्तु थी और ब्रह्म के समान कोई दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती है इससे तुम्हारा तर्क चलेगा नहीं कि माया का जगत का भ्रम हो गया ब्रह्म के अतिरिक्त कोई माया नाम की कोई चीज है ही नहीं जब कोई वस्तु है ही नहीं वास्तव में तो उसका भ्रम जगत का भ्रम जीव को कहां से हो गया फिर किसके कारण उत्पन्न हुआ वो सराउंडिंग्स भी नहीं है क्योंकि अधेरा होने पर झुटपुटा होने पर रस्सी में सर्प का भ्रम होगा यदि पूर्ण प्रकाश है तो सर्प का भ्रम नहीं हो सकता है तो अज्ञान कहीं घेर नहीं सकता है तो अज्ञान किसको हुआ और धुंध कौन सी थी किस बात की धुंध थी धुंध कहां से आया ऐसी स्थिति में श्री महाप्रभु ने सात दिन तक जिस शादी भाष्य का श्री शंकराचार्य भगवान ने निरूपण किया उसको खंडन किया और कहा सूत्र के अर्थ तो बड़े स्पष्ट हैं परंतु तो आप जो व्याख्या करते हैं और हर जगह लक्षणा का प्रयोग करते हैं वो उचित नहीं है लक्षण इसलिए उचित नहीं है लक्षणा तो वहां होती है जहां पर मूल अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन से कोई अन्य अर्थ लिया जाए उसका नाम लक्षणा है ये विद्यार्थी मूर्ख है तो उसके लिए कह दिया जाएगा कि ये विद्यार्थी वो बैल है अब मनुष्य बैल हो नहीं सकता है तो मुख्य अर्थ में बाधा हुई तब गो की समानता के कारण कोई दूसरा अर्थ ले लिया गया बैल का अर्थ चार पैर वाला पशु न लेकर के बैल का अर्थ लिया जाएगा रूढ़ी के अनुसार या प्रयोजन के अनुसार कि यह व्यक्ति मूर्ख है जड़ है तो बेल का अर्थ जड़ हुआ सिंह कहा ये ये विद्यार्थी विद्यार्थी, शेर शेर शेर। शेर है, आ, ये मेरा इधर आओ, तो आदमी कैसे हो जाएगा आदमी तो शेर है नहीं तो मुख्य अर्थ में बाधा हुई तब रूढ़ी या प्रयोजन से उसकी प्रयोजन क्या है उसकी वीरता उसकी वीरता को सिद्ध करने के लिए उस समय शेर का अर्थ पशु न लेकर के पंचानन न लेकर के पांच मुंह वाला शेर का ना एक नाम है पंचानन पंचानन इसलिए कहते हैं उसके चार पैर भी उसके मुख हैं और उसका एक मुंह तो ही है ही इसलिए शेर का नाम पंचानन तो उसमें जो पंचानन तो आया वो पंचानन तो आया वो कहीं वीरता के कारण उसको शेर कह दिया गया परंतु यहां पर यह उचित नहीं है मैं रूढ़ प्रयोजन है यह मुक्ष अर्थ में बाधा ही नहीं है तो फिर आप लक्षण का प्रयोग क्यों करते हैं यहां पर तो सीधी सीधी अविधा है सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है तत्त्वमसी का अर्थ है तत्व असी तुम उन ठाकुर के अंश हो सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है मुख्य अर्थ में बाधा ही नहीं या तत्व असी प्रथमा या द्वितीय विभक्ति ले तो शक्ति तुम शक्ति हो ईश्वर शक्तिमान है और शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है इसलिए कह दिया गया तत्वसी तेन त्वसी ईश्वर के कारण ही तुम्हारी सत्ता है ईश्वर अपनी शक्ति से ही तुमको बनाए हुए हैं फिर तस्मय तोमसी तुम ईश्वर के लिए हो तुमको जो शरीर दिया गया है वो ईश्वर की सेवा के लिए दिया गया है तस्मात तोमसी ईश्वर ही तुम्हारी रचना करने वाला है पंचमी भक्ति हो गई तस्त तोमसी तुम उनके अंश हो उनके दास हो ये ष्ठी तत्पुरुष हो गया तस्मिन तोमसी तुम उन ईश्वर में ही स्थित हो ब्रह्म में ही स्थित हो तो जितने भी विभक्ति हैं वो सारी कारक विभक्तियां ईश्वर में तो लग गई हैं और वे सारी विभक्तियां कहीं अभिधा के द्वारा ही प्राप्त हो रही हैं मुख्य अर्थ में बाधा है ही नहीं बाधा हो तब रूढ़ी या प्रयोजन को टटोलते हुए फिर लक्षार्थ लिया जाता है इसमें बाधा है ही नहीं इसलिए आप जो व्याख्या करते हो जो शारीरिक भाष्य में आपने मुझे व्याख्या सुनाई वो व्याख्या कि उपाधि को हटा दो तो फिर रस्सी रस्सी दिखेगी दीपक ले आओ कहीं से प्रकाश होगा तो ज्ञान के द्वारा उपाधि हट जाएगी जो भ्रम है वो हट जाएगा और भ्रम हटने पर ब्रह्म ही दिखेगा इसलिए ब्रह्म ही एकमात्र शेष रहेगा उपाधि को दूर होने पर ब्रह्म शेष रहेगा ये जो आपकी व्याख्या है इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई मेरे शरीर के तार्किक को नैयायिक को इन्होंने बिल्कुल मौन कर दिया अद्भुत है और इनके जो तर्क हैं वे भी बड़े अकाटे होकर के विराजमान हैं कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा और जब महाप्रभु ने कृपा की तब वे जान सके सार्व क्या अरे ये तो ईश्वर और महाप्रभु ने जब कृपा करके अपने षटभुज स्वरूप का उसी बरामदे में दर्शन कराया भट्टाचार्य का जो घर है उसकी ही एक तिवारी में जहां पर श्री महाप्रभु के साथ में ये शास्त्र चर्चा करते थे उस तिवारी में जब दर्शन कराया कि महाप्रभु षुज होकर के विराजमान हो हैं कृष्ण स्वरूप राम स्वरूप और गौर स्वरूप इन तीनों दंड कमंडल भी हैं, तीर कमान भी विराजमान हैं, मूल्य बजाते हुए भी दो हाथ से विराजमान है का दर्शन किया, के ये दिखा रहे हैं कि श्रीमद महाप्रभु का जो स्वरूप है वह चतुर्थ पुरुषार्थ चार पुरुषार्थ देकर के पंचम पुरुषार्थ का दान करने वाला है ये षडभुज का स्वरूप धर्मर्थ काम मोक्ष इनसे भी बढ़ करके फिर पंचम हैं उन प्रेम का दान करने के लिए और उसकी साधन पद्धति प्रेम और प्रेम की साधन पद्धति दोनों का दान करने वाले होकर के वे सद्भुज स्वरूप में विराजमान हैं इस स्वरूप जब दिखाया तब तो आंख खुली साध भट्टाचार्य तो श्रीमद महाप्रभु जब सालों जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए प्रथम बार आए पूर्व यबे आशी कल जगन्नाथ दर्शन पहले जब जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आए जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जगन्नाथ में साक्षात ब्रजेंद्र नंदन का स्वरूप दर्शन कर रहे हैं नंदनंदन का और फिर ब्रजेंद्र नंदन कहकर के राव रा रा में अपने प्यारे को देख करके आवेश में आकर के जो जगन्नाथ जी के गले लगना चाहते हैं उस समय जो सेवक हैं जगन्नाथ जी के पुजारी रुको रुको रुको एक, ऐसे कहा गले लग रहे हो जब रोक रहे हैं महाप्रभु मूर्छित होकर के वहीं गिर गए सारों लोटाचार्य इनको अपने घर ले गए पीछे से नित्यानंद प्रभु जगत सब लोग आए पांच जने जो श्री महाप्रभु के साथ में आए थे वे सब आए जगंद पंडित भी हैं उसमें तो श्री अः गलाधर पंडित तो ये जो लोग महाप्रभु के पीछे जो रह गए थे ये सब ढूंढते ढूंढते जब आए तो जगन्नाथ मंदिर में कुछ हलचल सी दिख रही है बोल क्या बात हुई क्या बात हुई, हुई? का इतनी कुछ ऐसा लग रहा है कुछ अभी अभी कोई घटना घटी है क्या हुआ तब किसी ने कहा एक बड़े दिव्य सन्यासी आए बड़ा युवक एकदम वो मूर्छित हो गया मंदिर में बोल कैसा उनका बेश था बोल गौरव था मुंडित मस्तक और बड़ा दिव्य शरीर से प्रकट हुआ अरे ये तो महाप्रभु के लक्षण दिख रहे हैं बोले वे कहा है उनको साहु भट्टाचार्य अपने घर ले गए हैं तब सब श्रीमद महाप्रभु से मिले साहु भट्टाचार्य के घर में पूछते तो पूछते गए साहु भट्टाचार्य का घर कहाँ है और जब महाप्रभु का दर्शन किया तब सबको परम परम आनंद की प्राप्ति हुई और उस समय श्री साहु भट्टाचार्य को परिचय कराया गया कि ये नीलांबर चक्रवर्ती के देवते हैं नीला नीलांबर चक्रवर्ती कह रहे हैं अरे नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे सहपाठी हैं इस तरह से ये तो मेरे देवते हुए दौहित्र हुए मेरी पुत्री के ही जैसे पुत्र हैं दौहित्र हुए देवते हुए ये मेरे नीलांबर चक्रवर्ती के ये नाती हैं तो मेरे भी नाते हुए तब परम परम स्नेह प्रकट करते हुए विराजमान तो जैसी दशा उस समय हुई श्री जगन्नाथ जी का प्रथम दर्शन करके स्वप्नेर स्वप्ने दर्शना बेशे तदरूप मन स्वप्न में भी दर्शना दर्शन करके श्री महाप्रभु का वैसा ही मन हो गया जहां देखे जहा तहां देखे सर्वत्र मुरली बदल वे सर्वत्र मुरली बदल श्री श्याम सुंदर का ही दर्शन करें ये महाभागवतों का एक लक्षण है कि सर्वभूतेशु या पश्चेत एकादश स्कंध में नव योगेश्वर संवाद में ये एक योगेश्वर भक्त के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं कि सर्व भूतेशु या पश्चेत भगवत भाव महात्मना भूतानी चगवती ऐश भागवतोत्तमा संपूर्ण वस्तुओं में यह पश्चेत भगवत भाव संपूर्ण वस्तुओं में जो भगवत भाव का दर्शन करे और भूतानि चे भगवती सभी प्राणी भगवान का आश्रय लेकर के विराजमान है वो ही है भागवत तो अपने भाव को सर्वत्र देखना और अपने इष्ट का सर्वत्र दर्शन करना जिसमें जितना ज्यादा प्रेम होगा वो अपने इष्ट का उतना ही ज्यादा दर्शन करेगा और अपने भाव का ही उतना ही दर्शन करेगा जैसे महशीगढ़ वे अपने भाव को एक एक जगह कहीं देख रही हैं कि अरे समुद्र तू इतना क्यों व्याकुल हो रहा है मालूम पड़ता है तू भी हमारे समान ही कृष्ण व्योग में व्याकुल है इसलिए ताल रहा है पर्वत को देख करके कहती हैं, अरे पर्वत तुम कैसे स्तब्ध हो गए हो जरूर प्यारे का दर्शन करते करते कृष्ण प्रेम में तुम जड़ता को प्राप्त हो गई हो अब नदी में तो अपने आप हंस बह करके आ रहा है हंस चलता हुआ आ रहा है और ये हंस को कह रही है कि अरे हंस स्वागत है स्वागत है ये दूध पियो प्यारे कहा हैं हमको बता दो तो हर जगह अपने प्यारे का स्वरूप दर्शन करना और हर जगह अपने भाव का दर्शन करना अरे मेघ तुम श्याम सुंदर के अत्यंत अत्यंत प्यारे हो तुम उनके मित्र हो इसलिए तुमने उन जैसा ही वेश धारण कर रखा है ऐसा धारण करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं कहते हुए विराजमान होते हैं तो इस प्रकार का सर्वभूतेश्वरी या भगवत भाव जिसमें जितनी ज्यादा भक्ति होगी वह अपने इष्ट का सभी जगह दर्शन करेगा तो या तो इष्ट का ही दर्शन करना जैसे मेघ में कृष्ण का दर्शन कर लेना प्यारे ही आकाश में दर्शन दे रहे हैं या अपने भाव को किसी दूसरे में भी व्याप्त देखना प्रकार से कभी व्यतिरक प्रकार से कि अरे हम तो इतनी मररी जा रही हैं और तू हंस रहा है अरे फूल तुम कैसे खिल रहे हो तो यहां फूल के प्रति ईर्षा का भाव के हम तो बेह में सूख रही हैं तू क्यों खिल रहा है तो कभी अन्वय कभी व्यतिरिक्त इनके द्वारा अपने भाव को सर्वत्र देखना ये महाप्रभु का ये प्रेम का स्वरूप है और जिसमें जितना प्रेम होगा वो उतना ही जल्दी इनको देख पाएगा हर एक वस्तु और महाप्रभु तो सीधे सीधे सीधे ही राधा तो राधा होने के कारण सर्वत्र ये दर्शन कर रहे हैं तो जहां तहां देखे सर्वत्र मुरली बदन जहां भी देखते हैं वहां महाप्रभु को मुरली बदन ही दिखते हैं तद्रुप मन हो गया है अब यदि स्त्री देखे प्रभु बाई हुई अब जब प्रभु को बाह्य दशाजी प्राप्ति हुई तब कह रहे हैं अरे ये तो कोई स्त्री है तब जगन्नाथ सुभद्रा बलराम में स्वरूप देखे तब तो महाप्रभु को बाह्य हुआ बाह्य होने पर इन्होने श्री जगन्नाथ के साथ में कृष्ण के साथ में मुरली वदन कृष्ण उनके साथ में सुभद्रा और बलराम का भी दर्शन किया अभी तक तो, तो दर्शन ही नहीं हो रहे थे सुभद्रा बलराम के महाप्रभु को केवल मुरलीवदन कृष्ण का ही दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे अब वहां पर सुभद्रा बलराम का दर्शन देख करके फिर ये विचार हुआ और कुरुक्षेत्र देखी कृष्ण जैसे श्री राधा ने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और उस समय जो भाव उत्पन्न होते थे वही भाव श्रीमन महाप्रभु के हृदय में उत्पन्न हो रहे कुरुक्षेत्र में श्री राधारानी वृक्ष की ओट में छिप करके लता की ओत में छिपकर के श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं ऐसे ही यहां गर्वण स्तंभ जो है उसके पीछे छिपकर के श्रीमद् महाप्रभु श्री, श्री कृष्ण का दर्शन श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन ऐसे कौन से कर रहे हैं जहां पर केवल जगन्नाथ दिखते हैं बलभद्र सुभद्रा भी नहीं दिखती तो राधा राव में एकांत में छिप के जैसे श्री महाप्रभु दर्शन कर रहे तो कुरुक्षेत्र देखी कृष्ण ऐसे हिल मन कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का दर्शन किया ऐसा इनका मन हो रहा है कहा कुरुक्षेत्र आयिला कहा वृंदावन कह रहे हैं कहा वृंदावन और कहा मैं कुरुक्षेत्र में कैसे आ गया मैं तो वृंदावन में था कहां वृंदावन और कहा कुरुक्षेत्र ये राधारानी विचार करने लगती हैं तो राधाणी के भावी के कुरुक्षेत्र में यहां कैसे आ गए प्राप्त रत्न हराइल व्यग्र हो जैसे किसी को कोई रत्न मिला हो और वो खो गया हो तो वो व्याकुल हो जाता है ऐसे ही विषन्न हो प्रभु निजवास्त आयला षन्न होकर के श्री प्रभु अपने भवन में आए जैसे ये ध्यान आया कि मैं कुरुक्षेत्र में हूं तो जगन्नाथ जी के मंदिर की जो भावना है वो है कुरुक्षेत्र जहां श्री महाप्र जगन्नाथ जी के मंदिर की दो भावना कुरुक्षेत्र और वृंदावन पहले जो दर्शन कर रहे हैं वो श्री वृंदावन में जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं ब्रिजेन्द्र दर्शन कर रहे हैं जब बहिर्ज्ञान हुआ उस महिला के स्पर्श के कारण महाप्रभु को महिला जब उतरी तब बहिर्ज्ञान हुआ महाप्रभु उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा करने के बाद में ये जब सामने स्त्री को देखा तो उस स्त्री को देख करके महाप्रभु के मन में ये विचार आया अरे यहां पर बलभद्र सुभद्रा कैसे दिखने लगे पहले दिख ही रहे थे अब स्त्री का दर्शन करके महाप्रभु को बलभद्र सुद्रा ये भी दिखे और जान गए कि अरे ये तो कुरुक्षेत्र है यहाँ बलभद्र सुभद्रा भी विराजमान है ये कुरुक्षेत्र है ऐसा जान तो कह रहे हैं कहा तो मैं वृंदावन में प्यारे की क्या दर्शन कर रही थी राधारानी के भाव में और यहां कुरुक्षेत्र में कैसे आ गए ये महाप्रभु के हृदय में भाव हुआ और हाय वृंदावन से दूर हूं ये विचार करके वृंदावन बिहारी यहां पर नहीं है यहां पर ये तो सौद्रा बलभद्र के साथ में द्वारकाधीश भी दिख रहे हैं कृष्ण दिख रहे हैं ये मन में विचार करके हाय मैंने प्राप्त करने वाले एक रत्न को खो दिया ऐसा कहकर के महाप्रभु व्याकुल हो रहे हैं तो कुरुक्षेत्र देखे कृष्ण ऐसे हइल मन कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देख करके महाप्रभु के हृदय में मन आया कि कहा कुरुक्षेत्र आय कहां तो मैं कैसे यहां कुरुक्षेत्र आ गई कहा वृंदावन कहा तो मैं वृंदावन में थी और कहा यहां कुरुक्षेत्र में आ गई प्राप्त रत्न हराइल ऐसे व्यग्र हिला बड़े कठिन से मैंने रत्न को प्राप्त किया था और वो रत्न मेरे हाथ से खो गया विषन्न हो या प्रभु निज बासा आयला ऐसा होकर के अब कुरुक्षेत्र में महाप्रभु अपने घर लौट करके आए तो जगन्नाथ मंदिर की दो भावना जगन्नाथ मंदिर में कभी कुरुक्षेत्र की भावना से कृष्ण दर्शन करते हैं और वहां कुरुक्षेत्र प्रधान है और वृंदावन गौण है रथ यात्रा में जब श्री महाप्रभु श्री मंदिर से निकल करके गुंडीचा मंदिर जाते हैं शारदा श्रद्धा बाली जहां की रज श्रद्धा को उत्पन्न करने वाली है ऐसी श्रद्धा बाली बाली माने बालू श्रद्धा माने कृष्ण प्रेम ब्रिज प्रेम को प्रदान करने वाली उस बालू में जब पहुंचते हैं तब तो जैसे श्री कृष्ण ब्रिज में लौट करके आ गए और उसमे महा महोत्सव वे अपना रहे अपना रहे तो जगन्नाथ मंदिर का जो स्वरूप है वो है कुरुक्षेत्र मंदिर का स्वरूप संपूर्ण शंख क्षेत्र वियोग का क्षेत्र होकर के विराजमान और वहां पर श्री शारदा वाली गुंडीचा मंदिर जहां रस जाता है वो वृंदावन तो जैसे श्री महाप्रभु श्री कृष्ण उनको श्री राधा रानी रस के ऊपर बैठा करके वृंदावन ले करके जा रही हैं कि यहाँ कुरुक्षेत्र में प्यारे के साथ में रास नहीं हो सकता है रास करने के लिए प्यारे को वृंदावन चल और उस समय महामहोत्सव वृंदावन में उनका विराजमान होता है महाप्रभु श्री कृष्ण के जब वासुदेव स्वरूप का दर्शन करते हैं द्वारकानाधीश इस स्वरूप का दर्शन करते हैं तो द्वारकाधीश स्वरूप का दर्शन करके महाप्रभु विषण हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं क्योंकि इनकी ब्रजेंद्र नंदन में ही एकमात्र सकती है ब्रजेंद्र न भी यदि क्षत्रिय अभिमान में विराजमान हो राजकीय अभिमान में विराजमान हो तो इनको आनंद की प्राप्ति नहीं है इनको आनंद की प्राप्ति होती है जब वे गोप वेश में ब्रजन्य नंदन होकर के ही विराजमान हैं। राजकीय वेश में भी महाप्रभु को संतोष की प्राप्ति नहीं होती तो महाप्रभु अपने निवास पर आए और भूमि ऊपर बसी निज नखे भूमि लेके भूमि के ऊपर बैठ गए और अपने नक्शे पृथ्वी के ऊपर प्यारे की मूर्ति बनाने लगे अपने नक्शे प्यारे की मूर्ति बनाने लगे अश्रु गंगा बहे किच ना देखे और नेत्रों से आंसू की गंगा बह रही है महाप्रभु कुछ देख नहीं पाते है ये नक्शे पृथ्वी पर प्यारे की मूर्ति बनाना यह बिरह का ही एक लक्षण है गिरह का एक अनुभव और कह रहे हैं पाये नृंदावन नाथ पुनः हाय जैसे तैसे तो मैंने वृंदावन नाथ को पाया और वे मुझसे खो गए हाँ, मैं कहा आ गया मैंने बड़े कठिन से वृंदावन नाथ को पाया था और उनको खो दिया है हाय मेरे प्राण नाथ को के मोरे मिले कृष्ण कौन मेरे प्राण नाथ को चुरा करके मुसे छीन करके ले गया को था आए लो मैं यहां कैसे आ गई ऐसा कहकर के महाप्रभु राधाभाव में बिलाप कर रहे स्वप्नावेश प्रेम प्रभु गौरव मोहन बायले हर येन हरायेन धन स्वप्नावेश में श्रीमन महाप्रभु उनका मन ऐसा था जो कि रस में डूबा हुआ था स्वप्न विश्व में परंतु भाई हेल जब भारी दशा हुई उस समय ऐसा हुआ जैसे किसी ने प्राप्त धन को चुरा लिया हो प्राप्त धन को खो दिया उन्मत्त प्राय प्रभु कौरे गान नृत्य और उस समय उन्मत्त तो होकर के प्रभु गायन नृत्य करते हैं उन्मत्त तो उसे कहते हैं जो अपने व्यक्तित्व को भुला दे जो परवेश का ध्यान न करे और जो काल का ध्यान न करे तो देश काल पात्र इनके अनुसार जो कार्य नहीं करता है उस व्यक्ति को कहते हैं पागल मेरा अपना व्यक्तित्व कैसा है मैं किससे बात कर रही हूं ये स्थान कौन सा है और ये काल कौन सा है इन चार चीजों को जिसने भुला दिया और फिर कोई क्रिया कर रहा है प्रतिक्रिया कर रहा है ऐसे व्यक्ति को हम पागल कहेंगे पागल व्यक्ति मैं कौन हूं इसका विचार नहीं करता है किससे बात कर रहा हूं इसका विचार नहीं करता है कौन सा देश है इसके अनुसार मुझे आचरण करना चाहिए उसका विचार नहीं करता है और वह काल कौन सा काल है उस काल के अनुसार विचार नहीं करता है तो दिव्योन्माद का मतलब है कि प्रेम में इन चार चीजों को भुला देना अपनी लज्जा को भुला देना जो सामने व्यक्ति है जिससे बात की जा रही है उसका क्या व्यक्तित्व तो है किन परकर में से मैं बात कर रहा हूं इसको भुला देना कौन सा देश है इसको भुला देना कौन सा काल है इसको भुला देना तो श्रीमत महाप्रभु उन्मत्तर प्राय कभु करे गांत उन्मत्त तो होकर के कभी गृत ना नृत्य करने लग जाते हैं दोहे स्वभाव करे स्नान भोजन देहे स्वभाव और देह का स्वभाव स्नान भोजन नृत्य करते भोजन स्नान भोजन और जितने भी शरीर के करते हैं उनको करते हुए विराजमान हो रहा है स्वभाव के कारण वो सारे अन्य जो दैनिक कार्य है वो स्वभाव के कारण चल नहीं है रात्र हिले स्वरूप रामानंद लैला आपने मने वार्ता कहे उघाड़िया रात्र होकर के स्वरूप और, और रामानंद इन दो को संग में लेकर के स्वरूप दामोदर हैं विशाखा सखी रामानंद हैंदी हैं विशाखा सखी स्वरूप दामोदर हैं ललता सखी तो ललता विशाखा इनके साथ में राधा रानी अपनी वार्ता को उघाड़िया स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्राप्त प्राचुत वित्त आत्मा जित देह षादोजित देख धर्म को मे वृंदावनम से अपने कर्चा में महाप्रभु के एक स्वरूप का वर्णन किया क्या प्राप्त प्रणष्ट अच्छुत वित्त आत्मा के बड़े कठिन से कृष्ण को प्राप्त किया था और उन कृष्ण रूपी धन को जैसे किसी ने छोड़ दिया हो भुला दिया हो खो दिया हो तो प्राप्त प्रनिष्ठ अच्छुत अच्छुत रूपी जो धन था जिसको बड़े कठिन से प्राप्त किया और वे अच्छुत खो गए युवि जित दे गेह उस समय व्याकुल होकर के श्री राधारानी विषाद में उज्जित दे गेह अपने शरीर को भी भुलाई हुए हैं और गे को भी भुलाए हुए बिला भुला करके तो प्राप्त प्रणश बड़े प्राप्त किया था वो प्रणश्त हो गया है धन कौन सा है अच्छुत वित्त श्री कृष्ण ही वित्त है धन है अच्छुत कहने का तात्पर्य है जो रूप गुण लीला माधुर्य कला ऐश्वर्य शक्ति किसी भी गुण में जरा भी कम नहीं है च्युति नहीं है उसका नाम अच्छुत जिसमें कोई भी गुणों की कमी न हो षण्वर्य परिपूर्ण होकर के जहा विराजमान हो माधुर्य परिपूर्ण होकर के विराजमान हो, हो। इसीलिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया जिनमें कोई त्रुटि नहीं है कभी ऐसे उन अच्त को भूला करके आत्मा यू षादो जित दे गए हो दे गए इनको भी श्री राधारानी ने भुला दिया था और गृहित कापालिक धर्म को में श्री महाप्रभु कह रहे हैं राधारानी कह रही हैं है कि आज मेरा मन ये कापालिक धर्म को स्वीकार कर रहा है एक बंजारे के कापालिक के जो धर्म है योगी के धर्म उनको मेरे मन ने स्वीकार कर लिया है योगी के धर्म को स्वीकार कर लिया है वृंदावन से इंद्रिय शिष्य वृंदा और ये मेरा मन वन की ओर चला गया वन कौन सा है वृंदावन अब योगी जी जाएंगे तो उनके साथ में पांच सात चेला चाटी भी जाएंगे उनके चेले भी साथ में चलेंगे यहां पर चेले कौन हैं बोले मेरी इंद्रिया वे ही चेला मेरा मन हो गया एक योगी जो वृंदावन की ओर जा रहा है और उनके साथ में उनके शिष्य गण भी साथ में चल रहे हैं तो इंद्री ही वे ही दस इंद्रिया ग्यारह मन यही और तीन अंतकरण ऐसे जो चौदह इंद्रिया हैं वे चौधे इंद्रिया आए साथ, साथ इस मन के साथ में लगी हुई चली जा रही हैं। श्री महाप्रभु एक गायन करते हैं प्राप्त कृष्ण हराइया तार गुण स्मरिया महाप्रभु संतापे विभल राय स्वरूप कंठधरी करे हा हरि धैर्य गेल हिल चपल कि प्राप्त कृष्ण को मैंने कहीं घुमा दिया है कृष्ण कहीं गुम गए हैं खो गए तार गुण स्मरणीय उन कृष्ण के ही गुणों का स्मरण करके महाप्रभु संतापे विभ्वल महाप्रभु संताप में विभ्वल हो रहे हैं और राय स्वरूप कंठधारी उस समय श्री रानी विशाखा जी ललताजी इनके कंठ को पकड़ करके अली सखी प्यारे कहाँ गए कहा गए प्यारे से मिला दे ऐसे व्याकुल हो करके विलाप कर रही हैं, तो राय और स्वरूप रामानंद राय और श्री स्वरूप दामोदर इन दोनों के कंठकों को पकड़ करके और दोनों ही विशाखा और ललता के रूप में विराजमान कहे हा हा हरि हरि कह रहे हैं अरे कृष्ण कहा है कृष्ण कहाँ है धैर्य गेल चपल हिल चपल उस समय चंचल होकर के धैर्य समाप्त हो गया अब क्या गायन कर रही है उसे वर्णन कर रही है सुन बांधव कृष्ण माधुरी अरे भैया बंधु अरे बांधव अरे मित्र कृष्ण की माधुरी को सुन बांधव का तात्पर्य है जो प्रेम के बंधन में बांध रखता है और बंधु की पहचान यह है कि जो आपत्ति काल में सहायता करे वो बंधव सो अरे सखी मैं अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ अरे ललता अरे विशाखा तू बंधु है तेरे मुझे अपने प्रेम बांधव शब्द में कितनी विश्वास सखी के प्रति कितना दृढ़ विश्वास है वो अद्भुत होकर के विराजमान तो आए बांधव और बांधव की प्रभाव की परीक्षा कब होती है बोले आपत्ति काल में बंधु की परीक्षा होती है बंधु की परीक्षा सदा आपत्ति काल में होती है तो अरे बांधव तेरी परीक्षा यही है कि इस समय तू मेरे ऊपर कड़पा कर कृपा कर मुझे मेरे प्यारे से मिला दे आपत्ति के समय जो छोड़ जाए उसको बंधु नहीं कहा जाएगा और बंधु वही ही है जो आपत्ति के समय भी प्रेम के कारण बधा रहे आई बांधव बांधव श्री जो मित्र के हृदय की बात को पहचाने उसको कहा जाएगा बांधव मित्र के, मित्र के दुख दुख सुख को सुख समझे उसका नाम बंधव तो जिसमें संभाव हो जिसमें प्रेम के बंधन से जो बधा हुआ हो उसका नाम बांधव तो यहां सखी नहीं कह रही है सखी वो जो की समान भोग करने वाली हो एक आसन पर बैठकर के एक थाली में भोजन करने का जिसको अधिकार है वो है सखी दांत कटी रोटी हो जाए वो है सखी यहां पर सखी की बात नहीं कर रहे हैं या बांधव की बात कह रहे हैं कि बिरा में जो बधा रहे बिरह सुख के समय नहीं बिरह के समय भी जो बधा रहे उसका नाम बांधव और जो प्रेम के बंधन में बधा प्रेम के बंधन में बदकर के दुखी अपने मित्र को बंधु को जो सुख प्रदान करे उसे फल प्रदान करे उसका नाम बंधु शुन बांधव अब शून्य कहने पर कितनी मित्रता शुन शब्द में सुनो अरे तू ही नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा तो शून्य शब्द में कितनी व्याकुलता है और कितना विश्वास कि हा मेरे पास में और कोई नहीं है अरे तू ही सुन ले मेरे हृदय की वेदना तुझसे कह सकती हूं किसी रस्ता चलते के आगे मैं अपनी वेदना को नहीं कह सकती हूं तो सुन शब्द में मित्रता पूरी तरह से प्रकट हो रही है बांधव शब्द में प्रेम के बंधन में हम तुम दोनों बधे हुए हैं यह भाव प्रकट हो रहा है और बांधव शब्द में यह भाव भी प्रकट हो रहा है कि बंधु की परीक्षा आपत्ति के समय होती है समय तू मुझे छोड़ करके नहीं जाती है तू ही बा के ऊपर तो कौन सुनने का इस समय सुनने वाला और कोई दो नहीं है कोई दूसरा नहीं है तू ही मेरी बात को सुन ले तू ही मेरी बात को सुन ले यह सुन में अत्यंत व्याकुल था और बांधव में तू ही इस परीक्षा में एकमात्र सफल है और तू प्रेम के बंधन से बधी हुई है तेरे सामने मेरा हृदय कहीं छिपा नहीं सकता है तेरे सामने मैं अपने हृदय के भाव को प्रकट कर रही हूं ये बांधव कृष्ण माधुरी आह कृष्ण की माधुरी अरी सखित तेरे सामने कैसे कहू ददाती पृथ्वाति गुह्य माक्षा ती जो गुहे वस्तु है उसको भी कहा जा सकता है और कृष्ण कहकर के जो परम आकर्षक होकर के विराजमान उसकी माधुरी का तेरे सामने तेरे सामने सामने क्या वर्णन कृष्ण वो आकर्षक है और उस वस्तु का भी मैं उल्लेख कर रही हूं तो कृष्ण माधुरी वो परम परम कृष्ण है उसने मेरे चित्त को हरण कर लिया है आकर्षक है कृष्ण मान आकर्षक उसकी माधुरी का मैं तेरे सामने क्या वर्णन करूं वो वर्णन नहीं किया जा सकता है और तेरे साथ में उस गोपनीय वस्तु को भी तेरे साथ साथ में मैं कहीं समझौता कर रही हूं बंटवारा कर रही हूं शेयर कर रही हूं ये कहने का भाव है तेरे सामने उस गोपनीय बात को भी कहीं कह रही माधुरी श्री कृष्ण की जो मधुरिमा है वह मधुरमा अद्भुत होकर के विराजमान है जहां मनुष्यवत लीला और मनुष्यवत स्नेह संबंध उसका त्याग नहीं किया जाए उसका नाम है माधुरी जहां नरवत लीला और नरवत संबंध इनका त्याग कर दिया जाए उसी का नाम है ऐश्वर्य विश्वनाथ चक्रवर्ती माधुरी की परिभाषा देते हैं कि माहेश्वर्य जैसे आवरण भावे अनावरण भावे वहां नरवल लीलाया अपरित्याग है महा ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है तब भी मनुष्य लीला मन स्नेह संबंध उसका त्याग नहीं है और नहीं हो रहा है तब तो त्याग है ही नहीं ऐश्वर्य नहीं है तब भी ऐश्वर्य का प्रकाशन नहीं है तब भी मनुष्य लीला और प्रेम का त्याग नहीं और ऐश्वर्य के अवस्था में भी मनुष्य लीला का त्याग नहीं वहां पर वो ऐश्वर्य भी माधुरी ही कहलाए परंत जहां ऐश्वर्य के प्रकट होने पर मनुष्य लीला और मनुष्य संबंध इन दोनों का त्याग हो जाए रिलेशनशिप भी दूर हो जाए और मनुष्य के समान जो लीला है उसका भी त्याग हो जाए उसका नाम ईश्वर्य तो श्री कृष्ण माधुरी कृष्ण की माधुरी का दर्शन का कृष्ण की माधुरी का महारास के समय प्यारे में अनंत अपना ऐश्वर्य प्रकट किया अनंत प्रकाश भेद धारण करके सब गोपियों के साथ अनंत कोट गोपी उनके साथ में शतकोट गोपियों के साथ में आप नृत्य कर रहे हैं अनंत ऐश्वर्य प्रकट हो रहे हैं परंतु मेरे प्रति उनका जो संबंध है उसमें जरा भी अंतर नहीं आया ऐश्वर्य प्रकट होने पर भी विश्व का में जो प्रीति है उस प्रीति में जरा भी अंतर नहीं आया वो अपूर्व माधुती सुशुम बांधव अरे बंधु यहां नाम ना लेकर के परोक्ष रूप में बंधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि परोक्ष प्रिया है देवा परोक्षम से ममक प्रियम परोक्ष में जो बात कही जाती है वो साक्षात कहने पर नाम लेने पर वो बात नहीं कही जाए है कोई इसमें जो प्रीति दिख रही है कि समझने वाला समझेगा काय को नाम लू तो ये जो भाव है वो अपूर्व रूप से विराजमान लोगे मोर मन छाण लोक वेद धर्म हाय उन प्यारे के प्रेम को प्राप्त करने के लिए मेरे मन ने छण लोक वेद धर्म लोक और वेद के धर्मों को भी त्याग दिया कुल रमणी होकर के कुल की मर्यादा का पालन करना इसका त्याग कर दिया और ये वेद का धर्म था और लोक के जो धर्म है सामाजिक जो नियंत्रण है उस सामाजिक नियंत्रण का भी त्याग करके मैं श्री के साथ में मिल रही हूं तो लोक धर्म का भी त्याग सामाजिक स्वीकृति का भी त्याग और वेद जो है उन वेद के धर्म पतिव्रता के द्वार के लिए जो वेद के धर्म बताए गए उन धर्मों का भी परलोक का भी त्याग कर दिया न परलोक की चिंता न लोक की चिंता इस लोक में निंदा होगी परलोक में कहीं अधपतन हो जाएगा इन दोनों की चिंता को त्याग करके हाय यार लोभे उन कृष्ण के एक माधुरी की कण मिल जाए इतने से लोभ में लोभ मात्र में लोभ में पूर्ण वलास होगा कि नहीं होगा संबंध नहीं प्यारे की एक मुस्कान मात्र मिल जाए एक वचन मात्र कहीं उनका एक शब्द मात्र मिल जाए उस लोभ के स्वाद में या लोभे मोर मन छाण मेरे मन ने छोड़ दिया हा एक छिलका मिल जाए एक प्रेम पुष्प का एक कहीं पंखुड़ी मात्र मिल जाए एक मुस्कान एक कटाक्ष एक नयन की जपन, एक मूरन मात्र का मैं दर्शन कर लूं इतना सा प्राप्त करने के लिए मैंने लोक वेद की मर्यादा का त्याग कर दिया त्याग कर दिया या लोहे मोर मन छाण लोक बेद धर्म लोक बेद के धर्म को छोड़कर के योगी होया होइन बिखा भिखारी आज मैं योगिन बन गई हूं आज अनुराग् से संयोग राधिका से राधिका और राधिका से योगनी राधिका बनकर के मैं बिराजमान हो गई आज उनके लिए सब कुछ छोड़ करके हो योगी हइला हया हिल भिखारी भिखारी हो गई कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल अब मैंने भिखारी जब बनी तो कृष्ण लीला मंडल कृष्ण लीला रूपी कमंडल को अपने हाथ में ले लिया अतः कृष्ण लीला रूपी कोंधनी को मैंने मंडल को धारण कर लिया मंडल में जटा मंडल मंडल में काठ की कोंधनी योगी का श्रृंगार है मंडल में कमंडल तो तीनों चीजों का निरूपण किया जा रहा है सिर के ऊपर जटा धारण करके कमर में काठ की लंगोटी धारण करके कांगोटी उनको धारण करके और हाथ में कमंडल लेकर के, तो कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल अब योगी जो होते हैं वे कांग फ योगी होते हैं कांग में सीपी के मोटे मोटे कुंडल वे काम में धारण करते हैं तो यहां पर शुद्ध शंख कुंडल शुद्ध शंख के ही कुंडल मैंने अपने कान में धारण कर रखे हैं कन्धटा योगी जो है वो ही स्वरूप कान में सीपी के कुंडल धारण करके विराजमान और ये कुंडल क्या है कृष्ण कथा श्रवण करने की उत्कंठा ये ही कुंडल उस कुंडल को कान में धारण करके गौरिया छे शुक कारिकोर क्योंकि इस कुंडल को किसने बनाया बोले इसका कलाकार है इसकी रचना करने वाला इस कुंडल को बनाने वाला जो रचनाकार है वो कौन है सुख शुक कारिकोर सुखदेव रूपी जो कारीगर है वो सुखदेव रूपी गढ़िया ने इस कुंडल को बनाया है अर्थात कृष्ण कथा जो श्री शुक्र के मुख से प्रकट हुई उस कृष्ण कथा को ही सुनने की अभिलाषा कुंडल बनकर के मेरे कान में विराजमान हो गई सही कुंडल कामे पौरी उसी कुंडल को मैंने कान में पहना है तृष्णा लाओ थाली और श्री कृष्ण दर्शन की जो तृष्णा है उस तृष्णा को तो ही मैंने निरंतर निरंतर धारण कर खाए है वही मेरी गुदड़ी है वो गुद गुदड़ी होकर के विराजमान है और धरी आशा झूली कंधे ऊपरी और आशा रूपी झूल कंधे के ऊपर डाल करके मैं डोल रही हूं कि प्यारे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ोग रस में और विरह रस में दोनों में अंतर ये है शोक और विरह इनमें अनुभव एक से परंतु शोक में आशा नहीं रहती है वियोग में आशा रहती है तो व्योग श्रृंगार और शोक रस इन दोनों में अंतर अनुभव की एकता होने पर भी यही कि एक में आशा बनी रहती है विरह में आ मिलन की आशा बनी रहती है परंतु शोक रस में आशा समाप्त हो जाती है तो आज आशा रूपी झूल को कंधे पर रख के मैं विराजमान हूं कि प्यारे कहीं न कहीं मुझे मिलेंगे चिंता काथा उड़ी गाय चिंता रूपी कंथा उसको उड़ी उसको ओढ़ करके चिंता रूपी हाय प्यारे सुखी तो होंगे हाय कहीं उनको कष्ट ना हो हाँ कहीं वृंदावन में गाय चरा रहे हैं उनके चरणों में कहीं कांटे कंकर चुभ तो नहीं रहे हैं इस चिंता को चिंता ये चिंता विराजमान है और इस चिंता रूपी हाय वे किसी तरह से सुखी रहे मैं कहीं उनके चरणों में लेट जाऊं उनके चरण कांटे के ऊपर न पड़े मेरे ऊपर ही पड़े ऐसे यथे सुजात शरणामेशन प्रिय दधीम उनके चरणों को अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण करूं ये चिंता का था उड़ गाय चिंता रूपी उनको सुख कैसे दूं ये चिंता रूपी ही कंथा को मैंने कहीं उड़ गाय रखा है और उनकी सेवा करना चाहती हूं धूल विभूति मलिन का है? उनकी चरण रूपी विभूति लेकर के अब योगी तो विभूति भूति विभूति धारण करते हैं तो उनकी चरण की रज रूपी विभूति को ही मैं धारण करके विराजमान हा कृष्ण प्रहलाद उत्तर और जैसे बम बम कहते हुए योगी विचरण करता है ऐसे मैं भी हा हा कृष्ण ऐसे बम बम करती हुई विचरण करूं उद्वेग द्वादश हाथे लोभेर झूने माथे और उस समय उद्वेग जो है वो उद्वेग उनको ही मैंने कहीं पगड़ी के रूप में धारण कर रखा है जो उद्वेग है उसको ही मैं धारण करके द्वादश माने दंड तो जो उद्वेश उद्वेग रूपी जो दंड है उस द्वादश दंड को धारण करके मैं विचरण करू कहीं एक दंड है कहीं त्रिदंड है कहीं द्वादश दंड कहीं एकादश दंड है तो उद्वेश रूपी द्वादश दंड को धारण करके बारह जो बैंत है उनको एक साथ लपेट करके मैं विराजमान द्वादश माने दंड तो द्वादश दंड जो है उसको धारण करके झूलन माथे कृष्ण मिलन के लोभ रूपी झूलन को माथे के ऊपर धारण करके भिक्षा क्षीण कलेवर भिक्षा करती हुई क्षीण कलेवर होकर के मैं विचरण करूं व्यास सुखादि योगी जन जो व्यास सुखादि योगी रण है कृष्ण आत्मा निरंजन उनके साथ में बैठकर के निरंजन माने माया के दोष से रहित जो कृष्ण रूपी आत्मा है उसका मैं चिंतन करूं योगी चिंतन करते आत्म तत्व का योग का परम लक्ष्य आत्म तत्व का चिंतन तो श्री कृष्ण ही निरंजन आत्मा हो करके विराजमान हैं ब्रज तार यथ लीला गौ ये ब्रज की जितनी भी लीलाएं हैं वो ही उनके विशेष गुण गुण हैं निरंजन हैं निरंजन गुण है, है, है। अंजन मान माया की काली उससे रहित गुण होकर के विराजमान भागवतादिशास्त्र गुण कर वर्णन जिनका भागवत शास्त्रों में वर्णन किया है सही तर्जा है अनुक्षण उसी को तर्जा के रूप में मैं निरंतर निरंतर पढ़ू पढ़ रही हूं और तर्जा कहकर के, कहने के, का तात्पर्य है ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये अपवाद विधि जो है उसका नाम है तर्जा तो उसी तर्जा का तर्जा एक पारिभाषिक शब्द है तर्जा का है अपवाद विधि से कि यह से नहीं है ये उपास से नहीं है दृश्य जो है दृश्य जगत उसको उपास न मान करके कृष्ण को उपास्य मानते हुए मैं विराजमान हूं ऐसे श्रीमंत महाप्रभु अपने आप को श्री अपने आप को योगी स्वरूप धारण करके विराजमान पद बहुत लंबा है आगे भी है उसको यथा आगे वर्णन करेंगे बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय पंत एक योगी का जो सांग रूपक है उस सांग रूपक को यहाँ प्रस्तुत किया गया है गौर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री आह रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण गोविंद जय